मन के तीन अपराध शास्त्र ने बताया कि पहले आपके जीवन में धर्मनिष्ठा आनी चाहिए इससे आप पशु ज्ञान पशु वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेंगे आपकी एक कक्षा पूरी हो गई आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे एक बात इसी प्रसंग में और बता देना ठीक है पालन कर पावे व्यक्ति या नहीं कर पावे पर सच्चाई को जानना बहुत आवश्यक है धर्म में बाधक दस अपराध हैं यदि दस अपराधों को आप छोड़ने में समर्थ हो जाएं, तो धर्म के आधार पर खड़े हो सकते हैं पर यदि दस अपराध छोड़ने में समर्थ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं क्लविश जरूर रहेगा दस अपराध हैं उनमें से तीन मन के चार वाली के और तीन शरीर के हैं कोई वस्तु किसी भी की देखते हैं जो हमारे मन को अच्छी लगती है तो मन में लालच हो जाता है कि यह वस्तु हमें मिले दूसरे की अच्छी वस्तु देखकर उसको प्राप्त करने का जो लोभ है यह एक मानस अपराध है आपके अंदर यह होना चाहिए कि देखो यह वस्तु इसको प्राप्त है यह भगवान है हम भी पुण्य करेंगे हम भी तपस्या करेंगे पुरुषार्थ करेंगे हम भी ऐसी वस्तु प्राप्त करेंगे ऐसा विचार क्यों नहीं आता ऐसा विचार क्यों नहीं आता है कि यह हमको मिल जाए यह मानस दोष है ऐसा व्यक्ति मन से धर्म करने में असफल हो जाता है दूसरा कोई आपके विपरीत जरा भी बोला आपके विरुद्ध हुआ आप हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहे हे हनुमान जी यह मर जाए हम लल्डू चढ़ाएंगे आप उस समय यह क्यों नहीं विचार करते कि मैं व्यवहार में कहीं विपरीत तो नहीं कर रहा हूं किसी के प्रति यदि मैंने किसी के प्रति विपरीत नहीं किया तो मेरे प्रति विपरीत कैसे हो गया ऐसा विचार क्यों नहीं आता अब यह दूषित विचार मन में आया और उधर वह भी गया हनुमान जी के पास कि यह मर जाए तो मैडल टूच रहा यह मानस दोष है ये दो मानस दोष बड़े प्रबल हैं इनके प्रति सावधान रहना चाहिए ऐसा सोचो कि क्या मैंने किसी के प्रति विपरीत किया यदि मैंने विपरीत नहीं किया तो हमारे प्रति विपरीत कैसे कोई करेगा जरूर हमसे कोई गलती हुई है मैं उसको सुधारूँगा तीसरा मानस अपराध यह है कि प्रत्यक्ष है कि व्यक्ति का शरीर यही रह जाता है फिर भी यह सोचना कि यही मैं हूँ शरीर के आगे की जो सोच नहीं सकता है वह धर्म कैसे करेगा जिसने यही निर्णय करके रखा है कि शरीर के आगे का किसने देखा है वह धर्म पर कभी भी निश्चित नहीं हो सकता जो समस्या है कि यह साधन है हमको आगे के लिए कमाई करनी है इसमें तो कितनी भी तपस्या करनी पड़े तो अच्छा है वह धर्मनिष्ठ एवं सच्चा हो सकता है आप यदि सच्चे हैं तो जीवन में देखिए आपके जीवन में जितनी विपरीतताएं ही जितना दुख आया उस दुख के क्षण ने आपको अधिक अनुभव दिया है संसार को पढ़ने में आप समर्थ हुए हैं सुख के क्षण आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगे श्रीमद्भागवत आप लोग सुनते रहते हैं कुंती से जब भगवान ने कहा कि बुआ जी मैं जा रहा हूँ द्वारिका मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम कुछ वरदान मांग लो आज तो वरदान मांगना ही पड़ेगा कुंती ने कहा दोगे कहा हाँ कहा विपद संतु न शाश्वत सश्वत तत्र तत्र, तत्र जगद्गुरो भगवो दर्शनम यद अपुनर्भव दर्शनम भागवत एक कृष्ण मैं जहां जहां भी कर्मानुसार जन्म लू विपत्ति का पहाड़ मेरे ऊपर पड़ा रहे जैसे इस जन्म में पड़ा रहा कृष्ण ने कहा कोई विपत्ति मांगता है तुम भी कैसी हो कुंती गंभीर हो गई उसने कहा कृष्ण विपत्ति संपत्ति से मतलब नहीं है पर मुझे एक अनुभूति है जब जब विपत्ति पड़ी तो तुम्हारी स्मृति बहुत हुई जब जब तुम्हारी स्मृति तीब्र हुई तब तब तुमने दर्शन दिया जो विपत्ति तुम्हारी स्मृति को बढ़ाने वाली है और जो स्मृति तुम्हारे दर्शन दिलाने वाली है कौन सा दर्शन अपूर्न भवत दर्शनम जिस दर्शन से संसार में नहीं आना पड़ता है ऐसा तुम्हारा दर्शन है तो मैं विपत्ति मांगूँ कि संपत्ति मांगूँ जो तुम्हें बुला दे